आर्या न द्वितीय प्रकाश छटा मंत्र मूल स्तुति सरो बंधुर्जनिता स विधाता धा वेद भुवनाश्वा यमृत मान शृतीम नध्यरयता यजुर्वेद बत्तीस् दस व्याख्यान वह परमेश्वर हमारा बंधु दुख नाशक और सहायक है तथा जनिता सब जगत तथा हम लोगों का भी पालन करने वाला पिता तथा हम लोगों के कामों की सिद्धि का विधाता पूर्ण काम की सिद्धि करने वाला वही है सब जगत का भी विधाता रचने और धारण करने वाला एक परमात्मा ही है अन्य कोई नहीं धामानी वेद इत्यादि विश्वा सब धाम अर्थात अनेक लोक लोकांतरों को रचके अनंत सर्वज्ञता से यथार्थ जानता है वह कौन परमेश्वर है कि जिससे देव अर्थात विद्वान लोग विद्वांसो ही देवा शतपथ ब्राह्मण अमृत मरण आदि दुखरहित मोक्ष पद में अर्थात सब दुखों से छूट के सर्वव्यापी आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो के परमानंद में रहते हैं तृतीय त्यादि एक स्थूल जगत् पृथ्वी आदि दूसरा सूक्ष्म आदि कारण सर्वदोष रहित अनंत आनंद स्वरूप परब्रह्म उस धाम में अद्य धर्मात्मा लोग स्वेच्छया स्वेच्छा से वर्तते हैं सब बाधाओं से छूट के सर्वदा विज्ञान वन शुद्ध होके देश काल वस्तु परिच्छेद रहित सर्वगत धामन आधार स्वरूप परमात्मा में रहते हैं उससे जन्म मरणादि दुख सागर में नहीं गिरते पदार्थ सह वह परमेश्वर न हमारा बंधु दुखनाशक और सहायक जनिता सब जगत का तथा हम लोगों का भी पालन करने वाला पिता सह वह विदाता कामों की सिद्धि करने वाला एक परमात्मा धामानी अनेक लोक लोकांतरो वेद यथार्थ जानता है भुवना लोक लोकांतरो विश्वास यत्र जिससे देवाह विद्वान लोग अमृतम मोक्ष पद को आनशाना प्राप्त होतीय पद ब्रह्म मे धामन आधार स्वरूप स्वूप परे अध्य धर्मत्मा विद्वान्छंद अर्थत् स्वेच्छा से वर्तते वर्त अ हे मनुष्या धामनमृत मन शेवा अध्यो विश्वा भुवना धा चेद स नो बंदिर्जनिता स विधाता